श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दसम अध्याय धैर्वी ब्राह्मणी का आगमन रानी रसमणी का भयंकर रोग सन 1861 सौ ईस्वी के अंत में कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर वापस आने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दो घटनाएँ समुपस्थित हुई थीं उन दोनों घटनाओं ने उनके जीवन को विशेष रूप से परिवर्तित किया था इसलिए उनकी आलोचना विशेष आवश्यक है 1861 सौ ईस्वी के प्रारंभ में रानी राजी को संग्रहणी रोग हो गया था श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि उस समय रानी एक दिन सहसा गिर पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप ज्वर शरीर में दर्द तथा अजीर्ण आदि उत्पन्न होकर इस रोग का अतिक्रमण हुआ था थोड़े ही दिनों में उस रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया यह पहले ही कहा जा चुका है कि इकतीस मई अठारह सौ पचपन ईस्वी बंगला सन बारह सौ बासठ ज्येष्ठ की अठारह तारीख को गुरुवार के दिन रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में देवी प्रतिष्ठा की थी देवसेवा के व्यय आदि के निमित्त उसी वर्ष उनतीस अगस्त भाद्रपद की चौदह तारीख को दिनाजपुर जिले के अंतर्गत तीन खंड जमींदारी को उन्होंने दो लाख छब्बीस हजार रुपये में खरीदा था किंतु मानसिक संकल्प रहने पर भी उस समय तक वे उस संपत्ति को दान पत्र के द्वारा देवोत्तर नहीं कर पाई थी अतः अब अंतिम काल समीप जानकर उस कार्य को करने के लिए वे अत्यंत व्यग्र हो गई काली मंदिर प्रतिष्ठा के पूर्व ही रानी की चार कन्याओं में से द्वितीय कन्या श्रीमती कुमारी तथा तृतीय कन्या श्रीमती करुणामयी दासी का निधन हो चुका था अतः उनके मृत्युसैया के समीप उनकी बड़ी पुत्री श्रीमती पद्म तथा छोटी पुत्री श्रीमती जगदम्बा दासी ही उपस्थित थी दानपत्र पर दानपत्र तैयार होकर आने के बाद उस सम्पत्ति के संबंध में आगे चलकर कोई झगड़े न खड़े हों इस आशंका से रानी ने यह दान पत्र हमें स्वीकार है इस आशय का संपत्ति पत्र लिखकर उस पर अपनी दोनों लड़कियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा श्रीमती जगदम्बा ने उस स्वीकृति पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए किंतु बहुत अनुरोध करने पर भी ज्येष्ठ पुत्री पद्मणि ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए इस प्रकार मृत्युशैया पर भी रानी को शांति नहीं मिली अतः और कोई उपाय दृष्टिगोचर को न होने के कारण श्री जगदम्बा की इच्छा से जो कुछ होना है वही होगा यह सोचकर 18 फरवरी अठारह ईस्वी को देवोत्तर के दान पत्र पर रानी ने अपने हस्ताक्षर किए और फिर उसके दूसरे दिन अर्थात 19 फरवरी की रात को शरीर त्याग कर वे श्री लोक में प्रविष्ट हो गई श्री राम देव कहते थे कि शरीर छोड़ने के पूर्व कुछ दिन पूर्व श्री काली घाट स्थित आदि गंगा के तटवर्ती मकान में आकर रानी रसमणि ने निवास किया था देह त्याग के कुछ समय पूर्व जब उन्हें गंगा गर्भ में लाया गया था तब अपने सम्मुख प्रज्वलित अनेक दीपों को देखकर कर सहसा वे कह उठी थी, थी ये सब दीपक यहाँ से हटा लो यह रोशनी अब अच्छी नहीं मालूम होती अब मेरी माँ श्री जगन्माता आ रही है उनके अंग की कांति से चारों दिशाएं प्रकाशमय हो उठी है कुछ देर बाद माँ तुम आ गई हो पद्मा ने तो हस्ताक्षर नहीं किया अब क्या होगा माँ उनके इस बात का उत्तर प्रदान कर ही मानो चारों ओर से शिंगाल चिल्ला उठे इन बातों को कहकर ही शांत होकर पुण्यशालिनी रानी माँ की गोद में महासमाधि में लीन हो गई उस समय रात्रि का द्वितीय प्रहर बीत चुका था काली मंदिर के देवोत्तर संपत्ति को लेकर उसके बाद रानी रासमणि के दौहित्रों में जो अनेक वाद विवाद तथा मुकदमे चल रहे हैं उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि तृक्षदृष्टि रानी ने अपने जीवन स्वरूप देवी की सेवा का यथार्थ संचालन न होने के संशय से ही इस प्रकार की आशंका की थी तथा रोग के कष्ट की अपेक्षा उस चिंता का कष्ट ही मृत्यु के समय उन्हें अधिक तीव्र रूप से अनुभव हुआ था अदालत के कागजों से यह पता चलता है कि उन मुकदमों के भारी खर्च से ऋणग्रस्त हो जाने के कारण उस देवोत्तर संपत्ति को एक लाख से कुछ कम रुपयों में गिरवी रखा गया है इस प्रकार विवाद के फलस्वरूप रानी रासमणी की अद्वितीय दैवकृति का नाम मात्र ही अवशिष्ट रहकर क्रमशः कहीं उसका विलोप न हो जाए यह कौन कह सकता है